जी कैसे हैं आप ठीक है सर अपने बारे में बताइए हमें क्या करते हैं वैसे आप? वैसे आप? मैं बहुत बढ़िया तो यहाँ आप कहाँ एक्चुअली में किस जगह बिलोंग करते हैं जयपुर के नजदीक पड़ता है अच्छा अच्छा वहाँ से आप आए तो अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बातें बताइए हमें प्रोफेशन जैसे न्यायपालिका तो कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल तो आपका कोई खास अनुभव सुनाइए इसमें क्या कि हर दिन में एक नया एक्सपेरिमेंट होता है बाकी कुछ मेरी नजर में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें अभी और एम्प्लॉय काफी जरूरत है क्योंकि न्याय व्यवस्था कुछ ढीली है सुचारू फास्ट नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आम जन को न्याय मिलने में बड़ा समय लगता है उनको करना चाहिए उनको करना। तो जैसे आजकल वो कुछ चीजे काउंसलिंग के माध्यम से जी जी में वो हाँ। भी एक्ट है कानून है वो ब्रिटिश काल के टाइम का ताँग है ताँग उस समय परिस्थितियाँ अलग थी आज के की एक एक्ट के बाद अपन बात करते हैं एम एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट जो है तो मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है कि जैसे गाड़ी से एक्सीडेंटल किसी की डेथ हो जाती है तो वो जीरो ऑफेंस है यानी चालक का से से थाने में से उसकी वेलेबल ऑफेंस है उसका इंटेंशन उसका मर्डर का ही हो होगा लेकिन वो एक्सटेंटल घटना होगी उसके ऊपर कोई शोध नहीं होगा और ये दिन दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और किसी को गन से मारेंगे तो तीन सौ दो लग जाएगी हत्या होगी गाड़ी से मारोगे तो वो जीरो परसेंट ऑफेंस है उस समय क्या था सर ब्रिटिश लोगों के पास साधन थे कपड़े लोग तो मरने वाले थे तो उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं था गाड़ी से मर मर गया गया तो गया। अब आजादी के जी काफी अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है की हर समय के बाद बात जैसे की परिवर्तन संसार का नियम है परिवर्तन हमें हमेशा करना चाहिए और जिस तरह से वो चीज़ें ब्रिटिश काल की अगर अभी तक हमारे पास है तो निश्चित तौर पे हमें उसमें कहीं ना कहीं एक बार जाके संशोधन करके उसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए जो है हम सभी भी कई बार समाज भी इसके बंधन में अड़क जाता है तो हमें इन सभी चीज़ों को खुल के लोगों के बीच में रखना चाहिए और फिर इन चीज़ों का निपटारा भी करने के लिए काम करना चाहिए तो रघुवीर सिंह जी मैं चाहूंगा कि आप सीकावर्टी शिखर से बिलोंग करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर राजस्थान का प्लेस है तो उसके बारे में कुछ टूरिज्म के बारे में बताइए कुछ अच्छी चीजों के बारे में बताइए हमें टूरिज्म जैसे ऐसे देखते हैं तो खाटू श्याम श्याम बाबा विश्व प्रसिद्ध है।, है दूसरे परसिद्ध माता जी माताजी का मंदिर है हर्षनाथ जी तो ये तो हो गया आध्यात्मिक बाकी वर्तमान में यूथ के लिए एजुकेशन शहर हो गया नुँ। एजुकेशन हो गया तो सभी प्रकार की जो कोचिंग्स है, की है, की की, कोचिंग सब उधर हो जाता है सबकी तैयारियां होती है अच्छी से पहले अपने एक कोटा था तो कोटा में क्या है तीन लाख छत्ती है रघुवीर जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आज के समय में बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आती है टेक्नोलॉजी हमारे साथ जुड़ गई है मोबाइल टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी को देखकर आप क्या सोचते हैं ये हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है या जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आता है इसके कारण देखो, देखो टेक्नोलॉजी जीवन जीने का तो एक तरीका तो अच्छा है लेकिन जो मूल है ना मानवीय उस दृष्टिकोण में ये बात डाल रही है, है।, है। मूल्य उसका तो हो रहा है हम्म हम्म जैसे पहले ये ये संसाधन नहीं था तो आदमी कुछ ज़्यादा टाइम अपने साथ परिवार के साथ परिवार के था। के, के अब दिन के, बुक्स में ज़्यादा उपयोग दस परसेंट है तो उसका मिस यूज फिफ्टी परसेंट है दोनों चीजें है संसाधन बढ़ के तो ठीक है संसाधन गया हर चीज़ का तो जी ना आपने बता और मुझे लगता है की ये मानवीय मूल्यों की जो है कमी हो रही टेक्नोलॉजी बेहतर जीवन बनाने के लिए सुविधाजनक जीवन बनाने के लिए काफी अच्छा है माध्यम है लेकिन इसके साथ में जो एज uh, फैक्टर की बात आती है जो छोटे बच्चे हैं वो इसके अधीन होते जाते हैं और जो बड़े हैं वो भी धीरे धीरे करके कम यूज़ करते हैं लेकिन इसके अधीन तो रहते ही है तो इसी हमें मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को ठीक से समझने की ज़रूरत है और रात के समय में मोस्टली रात को जो है मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए जो अक्सर करके हमारा समय और हमारी नींद हमारी सेहत को खा रही है और धीमा धीमा जो है ये चीज़ें घटती हैं जिसका आपको कल नहीं होता तो निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि आप इस पे सोचिएगा विचार कीजिए जैसे हमारे एडवोकेट साहब भी रघुवीर जी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो अच्छा है लेकिन मानवीय मूल्यों का क्या ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है तो निश्चित तौर पे आप इन चीज़ों को समझें इसके ऊपर काम करें रघुवीर जी जाते जाते आप एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे संसार के लिए जनता जाना देंगे जनता के लिए प्रेम से हो से अपने काम में परमात्मा के साथ जुड़े जी जी जी रघुवीर जी काफ़ी अच्छा संदेश आपने दिया बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ है करते हैं आपको और इसी तरह आप अपना कार्य करते रहे और एक अच्छा संदेश लेकर लोगों को बताते रहें आप और ब्रह्म से आप जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ न कुछ अंचली आप लेकर जाएंगे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे ऐसी के साथ बहुत-बहुत ओम शांति आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम सुनते मुस्कुरा तेरा हो आपके साथ बाबा बड़ा आनंद।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 सुख शांति दाता आपके साथ बाबा बड़ा आनंद